शैतालीसवी कक्षा छपनिषद के आठवें प्रपाठक को हम देख रहे हैं और ये इसका अंतिम प्रपाठक है इसमें पीछे प्रजापति के पास में इंद्र और विरोचन गए उस आत्मा को जानने के लिए जिसको जान करके सभी लोगों की प्राप्ति हो जाती है सब सबकामनाएं पूर्ण हो जाती है और प्रजापति ने परीक्षा करते हुए और यथा योग्य को यथा योग्य योग्य को ही मिले उस प्रक्रिया को अपनाते हुए कि जिनको छटना है वो पहले से छट जाएंगे जो बचेंगे उनको ये ज्ञान मिल जाएगा मना किसी को नहीं किया ईश्वरीय एक तो मना कर देते कि भाई आप पात्र नहीं है परीक्षा करते और उसको नहीं दिया लेकिन एक तरीका ही ऐसा है कि जिनको छटना है वो छट जाएंगे वो अंत में वही बचेंगे जिनको दिया जाना है जान या वो जो पात्र होंगे वो ही बच जाएंगे तो उस शैली से और बड़ी लंबी तपस्या करवाई बत्तीस बत्तीस साल की दो बार हम देख चुके तो पहले तो इस शरीर को ही आत्मा कह करके उनको बहलाने का प्रयास किया और बहुत लोग इससे सहमत हो ही जाते हैं जैसे दुनिया में आज भी है जो छाया दिखती है उसी को मान लिया फिर जब दोबारे आए फिर कहा कि नहीं और 32 साल आप रुको और फिर आपको वो बताऊंगा मैं तो दूसरी बार भी जब 32 रह लिए यहां तक का हमने नवे खंड का देखा था और अब आगे दूसरी बार जो उपदेश दिया जा रहा है उसको यहां से प्रारंभ करते हैं। तो छपनिषद का आठवें प्रपाठक का दसवा खंड वो तो पहले प्रभात में अब उपदेश दे रहे हैं। बत्तीस और बत्तीस चौसठ साल हो गए उसके बाद में दे रहे हैं। तो स एशा स्वप्ने मही मानस चरती एशा आत्मा यदि होवाचर उन्होंने क्या कहा निश्चय से ये जो स्वप्न में महिमा को प्राप्त होता हुआ विचरण करता है ये आत्मा है प्रतिचाया में जो है वो तो खंडित हो गया जब हम स्वप्न कर लेते हैं सपने देखते हैं नित्रावस्था में सुषुप्ति के से भिन्न अवस्था में सपने देखते हैं उसमें जो इतना बढ़ चढ़ करके प्रशंसित पूजनीय होकर के विचरण करता है वो आत्मा है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 अब उसको तो माला के पहना सीने से, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो परीक्षण क्या कर सकते तो इसको तो आत्मा मानना ही पड़ेगा और वो निरुत्तर भी हो गया इंद्र तो यह ऐसा स्वप्ने मही मानस चरति ऐश आत्मा हो वाचा और साथ में जोड़ दिया विशेषण लगा करके ए तत्त अमृतम अभयम ए तत्त ब्रह्म यही अमृत है यही अभय और ये ब्रह्म है जो तो पीछे शरीर को कहा था अमृत अभय और ब्रह्म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 जी हमारे तो इतने साल निकल गया आप पहले ही बता देते थे पहले बताते तो आपको वो समझ में नहीं आता लेकिन तो परामर्श ही नहीं हुआ था आगे की बात ही समझ में नहीं आती कह भी देते तो भी समझ में नहीं आती अचन ही नहीं है और खिला दो कुछ भी तो वो खिला दिया तो भी पचेगा तो है नहीं लगेगा तो है नहीं वो शरीर में तो जितना है उतना ही दे दिया चलो इसी को लग करके इसी से पुरुषार्थ करोगे और करते करते समझ में आएगा प्रश्न उठेगा चिंतन होगा तब तो फिर आओगे तब तो फिर आगे की बात करेंगे तो कहा कि ये अमृत है अभय है ये ब्रह्म है तो सह शांत हृदय प्राज उसी तरह शांत हो गए शांति मिलती है ना कई बार उपदेश से ग्रंथों को पढ़ने से किसी स्थान पर किसी भजन को सुनने से सुखती को सुनने से शांति मिलती है मुझे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 इसलिए कोई शांत भी कर देता है तो फिर वो अपनी उसी आदत के वशीभूत होकर बुद्धि का प्रयोग करके फिर बहसे युक्त हो जाता था तो, तो सह हृदय प्राजा शांति हृदय से तो चला गया वहां से तो खिसक लिया और कोई उत्तर ही कुछ प्रश्न नहीं बोले हाँ अब आब आभूषण वाला तर्क तो यहां घटेगा नहीं दर्पण में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन चिंतन उसका चल रहा था आदत संस्कार उसके गए नहीं इंद्र के तो क्या साप्य व देवान एतद अभयम दयम ददर्शन वो देवताओं को तो प्राप्त भी नहीं हुआ था पहुंचा भी नहीं था घर तक वो रास्ते में ही था वहीं उसको अशांति हो गई भय हो गया भय हुआ तो अशांति हो गई पहले शांत था तो निर्भय था कोई शंका नहीं और तो फिर शंका पैदा हो गई उसको भयम ददर्शन तो कहते शरीरम अंधम भवती अनंधा भवति बोले तो ये बात तो ठीक है कि शरीर अंधा हो जाए तो वो स्वप्न वाला जो आत्मा है जो अभी पुरुष बताया आत्मा बताया वो अंधा नहीं होता है पहले किसी के आंख हो और फिर आखे नष्ट हो जाए अंधा हो जाए अब वो सपना देखेगा तो सपने में आंख वाला देख सकता है ना अपने को वो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 लेकिन और आगे कह रहे हैं न वधेना अस्य हन्यते इस शरीर के वध से वो मरता नहीं है शरीर का कोई घात हो तो उसका नहीं होता है न अस्य श्राम्य न श्रामो इसके बधिर होने से वो बधिर नहीं होता है लेकिन होता क्या है घन्ति तु एव एनम विच्छादयती इव अप्रिय अप्रिय वेता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 मेरे को इसमें भोग्य ही नजर नहीं आ रहा है। हम तो अध्यात्म की बात चल रही है और भोग्य की बात कर रहे हैं। वो भोग्य शब्द को ही हमने वहां लगा दिया है सारा योग रूढ़ी कर दिया या रूढ़ी कर दिया योग रूढ़ी कर दिया कि बस वो संसारिक विषयों में ही भोग्य के लिए है आध्यात्मिक विषयों में भोग्य शब्द का प्रयोग होता ही तो लगेगा जैसे क्या बोल दिया ये इसमें कोई मैं अपनी उपयोगिता लाभ हित नहीं देख रहा हूँ मैं अस्विन भोग्यम कश्य तो फिर वो आ गया, फिर था। सर समित आ गया फिर आ गया फिर फिर हाँ पानी में लेकर क्योंकि उसको देवताओं को मुख मुक्ति ये खुद ही संतुष्ट नहीं है जाके देवताओं को बताएगा क्या तमह प्रजा प्रतिरुवाच फिर वो वही कथा है भगवान शांत हृदय प्रभरा जी ही आप तो शांत हो गए चले गए थे अब क्या हो गया किम इच्छन पुनरागमती कौन सा नया प्रश्न लेकर के आये हो तो बोले जी नया प्रश्न नहीं हुआ तो उसी प्रश्न को वापस लेकर के आया आपने जो बताया था उसी के बारे में मेरे को तो प्रश्न है मेरा प्रश्न तो पहले वाला ही है तो फिर वो की वो बात की स हो वाच्य तद्यपि इदम भगवह शरीरम अंधम भवती अनंध स भवती यदि नव एशो अस्य दोषे न सामम इसको म लगा ठीक है ना वो कि वही बात है फिर कहा न वे न अते ना्य श्रामो श्रम श्रामो घ्रंथी तो एनम विच्छादयतीिय वेक्ता इवती और फिर आप कुछ नई बात और कह रहे अभी रोदती अरे रोता हुआ भी है वहां पर रोता है ये तो सपने के अंदर जिसको आप आत्मा कह रहे हैं। तो नाम अत्र भोग्यम पश्यामी या कोई मैं हितकारी चीज नहीं देखता हूँ तो उसके उत्तर में प्रजापति कहते हैं एवमेव एवं एश इति आपने ठीक कहा ऐसा ही है वास्तव में ठीक जगह पर पहुंच गया फिर कहा, एतम तू एवते भूय अनुव्याख्या से इस विषय को तुम्हारे को फिर और बताओ बात में बताऊंगा बस अपराणी द्वा त्रिशतम वर्षाणी थी और 32 साल तक रहो तो चौसठ और बत्तीस छियानवे वर्ष सह अपराणी द्वा त्रिशतम वर्षाणी हुआ सब तस्मय हुआ वो 32 साल और रहेगा अब इसकी विवेचना करने वाले तो दूसरे ढंग से भी विवेचना कर सकते तो प्रजापति की ख्याति तो हो गई थी लेकिन समझ उसके भी नहीं आया था का क्या करें आप बोले ठीक है बत्तीस <laughs> बत्तीस ब्रह्मचर्य का पालन करो तपस्या करो तब तक मैं जान लूंगा <laughs> <laughs> <laughs> ऐसा कोई सोचा ये तो अध्यापक की दृष्टि से हुआ <laughs> लेकिन ये छात्र की दृष्टि से इसको बत्तीस साल तक वहां पर रखा कि तपस्या करेंगे वो भाव नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ तो आपको कोई अगर सोचना चाहे तो इस तरह भी सोच सकता है कि मैं बत्तीस साल के लिए क्यों रखा तो कई बार चीज तैयार नहीं होती है ना कर्मचारी दुकान वाले होते हैं सामान नहीं बना हुआ है बोले थोड़ा आधा घंटा बैठो अरे चश्मा ठीक करना है या कोई छोटा मोटा करना है ना देर तो हो गई हुआ ही नहीं बोले तो बैठो बस अभी होता है अभी होता है उसको बैठाते हैं थोड़ा तो दो घंटे बाद में आना वो दो घंटे अभी तक तैयार नहीं हुआ तो सोचे उस काल में समय मिल जाएगा तो क्या जी बत्तीस साल तक लेकिन प्रजापति ने घोषणा शुरू में ही कर दी थी वो तो वचनबद्ध था और वो तो विधि पूर्वक एक कदम से कदम जैसे सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ता है ऐसे तो तो उसको जहां ले जाना है वहां ले जा जाना है तो परीक्षा कर रहा है वो हर किसी को नहीं दे रहा हल्का फुल्का होगा तो निकल जाएगा बला टलेगी बड़ी कठोर परीक्षा रखती तो बत्तीस साल तक और रहो और बत्तीस साल तक और ले ली बड़ा धैर्य वाला इंद्र इंद्र को ये चिंता नहीं हो रही कि भी मेरा वो डोल जाएगा। की इंद्र का सिंहसन बहुत जल्दी डोला देते हैं वो युधिष्ठर ने और इन्होंने यज्ञ शुरू किए और राजू तो बोले इंद्र का सिंघासन डोल गया उसको घबराहट हो गई कि भाई कोई ये इसने अगर वो तो शतक्रतु कहलाता है सौ यज्ञ किए उसने बड़ा यज्ञ किए और अगर दूसरे ने किसी ने कर लिया तो अधिक योग्य हो जाएगा तो उसकी जगह इंद्र की जगह वो आ जाएगा तो वो सिंहासन ढोलने लग जाता है उसका फिर इंद्र क्या करता है आकर के उसके यज्ञ में विघ्न करता है जो यज्ञ कर रहे थे ना जो पौकों का इंद्र है उसका धैर्य नहीं है कि भाई ये योग्य है कर रहे हैं तो चलो अच्छा है मैं आया वैसे ये भी आ जाएंगे मैं उतर जाऊंगा पद से वो क्या करता है उनके यज्ञों में बाधा डालता है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 व्यक्ति को देखो तो वो प्रसन्न भी होते हैं शांत भी होते हैं दुखी भी होते हैं सब तरह के देखते हैं वो सपने की अवस्था में होते हैं। अगर काढ़ निद्रा आ रही है तो उस समय दुख वाली बात नहीं रहती है संप्रसन्ना स्वप्नम न बिजान आती जो कि स्वप्न को नहीं देख रहा है उस समय बोले तो ऐशा आत्मा इति ये है आत्मा इतिहा चाह एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मी ये अमृत है अभय और यही ब्रह्म है तो सहज शांत हृदय प्रभु राजा फिर शांत हृदय हो गया कुछ उत्तर ही नहीं मिल रहा है क्योंकि जो पीछे आपत्ति की थी स्वप्न वाले आत्मा की वो आत्मा इस पर लगा ही नहीं सकता वो अब क्या करे अनुक्त फिर शांत होकर के चल पड़ा शांति की देखो कितनी महत्ता है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 तो सोते समय अपने को जानता ही नहीं है ये तो आत्मा नहीं हो सकता भय पैदा हो गया फिर शंका पैदा हो गई तो न अ खलु अयम एवं सम्रति आत्मानम जाना क्या अयम अहम अस्मित ये मैं हूं ये जो अनुभूति है ये मैं हूं जैसे दिन में तो होती है लेकिन सपनों में तो नहीं होती कि ये मैं हूं विस्मृत रहता है वो तो अपने को भूला हुआ रहता है तो जानना कहां हुआ वो आत्मा को जानना कहां हुआ तो न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 दुकानदार के पास दुकानदार ग्राहक सामान लेके चला जाए और फिर थोड़ी देर में वापस आ जाए तो दुकानदार का चेहरा देखो दोबारे आ जाते कुछ ना तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या आ गया चीज खराब हो गई क्या आ गया फिर बदलेगा करेगा तो दोबारा अगर आ जाओ उसी समय बड़ी सी चीज लेके जाते समय खूब खुश थे दोनों दोबारा वहां पहुंचो तो देखो ग्राहक का ग्राहक भी जाता है उसको भी आशंका रहती है और वो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 तो नो एवं इमानी भूतानी और न औरों को जानता है वो तो केवल नाश जैसा रहता है विनाशम एवं अभी तो बहुत नाम अत्र भोग्यम पश्या मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ मेरे को तो अति क्या अब इसके बाद भी फिर प्रजापति ये कहता है एवम एवं एश है मधुन होती स्वीकार तत्काल लेता है न ठीक कह रहे सत्य में ते अब बिल्कुल ठीक कह रहे ए तम तू भूयो अनु व्याख्या से अनु मेरे को तेरे को फिर बताऊंगा कितने साल कहेगा इन बार 32 हो गया तो चौथी बार क्या होना है बत्तीस ही होते हैं गणित के प्रश्न आते हैं ना बैंकों के अंदर और परीक्षा के अंदर तर्क बुद्धि के लिए बोले पहले में चार है दूसरे में आठ है तीसरे में बारह है तो चौथे में यहाँ क्या आना चाहिए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 और रहेगा और नहीं तो कितना होता छियानवे और बत्तीस और होते तो एक सौ तानी एक शतम संपेदू वो 101 हो गए कुल मिला के तत, तत आहु इसीलिए लोग बाग ऐसा बोलते हैं एक शतम हवाई वर्षाणी मधवन प्रजापतो ब्रह्मचर्य उ कि इंद्र ने प्रजापति के पास में 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया प्रतीक्षा की अध्ययन किया सीखा तस्मय हो वाच उसको अब ये बोलते 101 वर्ष तक किया और क्या कहा भगवान मरते वा इदम शरीरं तो भगवान ये शरीर तो मरते हैं मरने वाला है नश्वान है आत्म मृत्यु न ही मृत्यु से प्राप्त है मृत्यु मृत्यु तो इसमें उपलब्ध ही है प्राप्ति ही है इसको मृत्यु के मुख में ही है ये तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानो और ये जो शरीर है ये अमृत अशरीर आत्मा का अधिष्ठान जो अमृत है जो शरीर रहित है शरीर से भिन्न है उस आत्मा का ये अधिष्ठान आत्तो वही सशरीर है प्रिया प्रिया और ये जब सशरीर होता है आत्मा तो प्रिय और अप्रिय से युक्त रहता है शरीर से जब भी युक्त रहेगा प्रिय और अप्रिय से युक्त रहेगा ही आत्मा पूरी तरह कभी नहीं हट सकता तो आत् वही सशरीर है प्रिय प्रिय आत्म इसी बात को और कह रहे हैं न वही सतः से सतह प्रिय निश्चित रूप से न वही सशरीर से सशरीर के होते हुए इस आत्मा के प्रियता और अप्रियता की अपहति नाश नाश्ती नाश है ही नहीं हो ही नहीं सकता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 न शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययो अपहति अस्ति अब इसका विपरीत वाक्य बोल रहे हैं यानी इसको दूसरे तरह से इसी बात को अब संतम न प्रिय प्रिय स्पृषता शरीर रहित होने पर ही प्रिय अप्रिय नहीं छूते एकमात्र वही स्थिति है जब शरीर नहीं होगा तभी प्रियता प्रियता नहीं रहेगी ये पूरी पूरी प्रियता प्रियता हटने हाँ की बात है नहीं तो रहेगी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 उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ने के लिए ठीक है चलो मुक्ति को नहीं मानते तो मत मानो ये तो यहीं पर ही हो जाएगा तत्वतः जो ये यह यहां बात कही जा रही है ये चांदो के उपनिषद का बिल्कुल अंतिम भाग चल रहा है इस कथा का भी अंतिम भाग चल रहा है प्रजापति का निर्णय है और ये हम सबका भी अनुभव कोई नहीं है ऐसा कोई नहीं है ऐसा न हो सकता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 न शरीरस्य शरीर सतः प्रिया प्रियो अपहति अस्ती अशरीरम वा वसंतम न प्रिय प्रिय स्पृशत आगे कहा अशरीरो वायु उदाहरण दे रही हो वायु कैसा है शरीर रहित है वायु का कोई शरीर होता है क्या बस वायु है अब्रम बादल है उसका भी कोई शरीर नहीं होता नहीं होता ये दिखाई देता है बादल जो यही उसका शरीर होगा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 तद यथा ऐतानी अमुषमाद आकाशाद समुत्थाय परम ज्योतिरूप सम्पद्य है स्वयं रूपेण अभिनिष्क तो ये जो है इस आकाश से उठ करके जहाँ पर है ये कहीं कही ना कहीं कुछ न कुछ आकाश अवकाश है वहां से उठ करके फैल करके बढ़ करके परम ज्योति रूप सम्पद उस परम ज्योति को प्राप्त करके वो परम ज्योति का कुछ अर्थ सूर्य करते हैं और परमात्मा परक भी है कि परमात्मा की व्यवस्था के अनुरूप होते हुए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 और उसी परमात्मा की व्यवस्था में उस परमात्मा को प्राप्त होकर यानी परमात्मा के नियम के अनुसार से निर्मित हो करके स्वयं रूपेण अभिसंपत्तियां तो ये अपने रूप अपने रूप में है वायु अपने रूप में है विद्युत अपने रूप में बादल अपने रूप में है, गर्जन अपने रूप में है इनका अपना जैसा रूप है वैसा ही है इसी तरह से एवमेव एव एस एव सम्प्रसाद हो यह सम्प्रसाद हो यह मतलब ये आत्मा ये निर्मल जो सुख दुख राग द्वेश से ऊपर उठ गया है जितनी सीमा पर उठा जा सकता है वो अविवेक पूर्ण को हटा दिया है जिसने आसमांत शरीर समुत्थाए इस शरीर से ऊपर उठ करके अब शरीर से ऊपर उठ करके दो तरह से होता है एक तो है कि शरीर को छोड़ करके मुक्ति में चला गया ये है शरीर आसमांत शरीर समुत्थाए और दूसरा है कि रह इसी शरीर में रह लेकिन फिर भी इस शरीर से ऊपर उठ गया जैसे कि विधेय होते हैं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 उस स्थिति में जीवन मुक्त हो गया है यह समाधि लगती है ज्यादा ज्यादा और नहीं तो जीवन मुक्त तो ले ही सकते हैं खूब अच्छी तरह इन दोनों स्थितियों में लेकिन विचारनीय बातें आगे जो लिखी हुई हैं तो सर तत् परी घूमता है इधर उधर अक्षर खाता हुआ खाएगा मुक्ति में क्या खाएगा शरीर तो ही नहीं जाएगा घूम तो सकता है सत्या प्रकाश में लिखा है वह अव्याहत गति से गमन करता समस्त अनुसार कामचार होता है उसका सब जगह घूमता है जक्षत खाता है खेलता है, खेलता हुआ रम मणा आनंद लेता हुआ किनके साथ में स्त्री फिर व्यावा जाति भेदवा महिलाओं के साथ महिलाएं पुरुष की दृष्टि से देख सकती हैं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 युक्ता जुड़ा हुआ रहता है जैसे घोड़ा रथ में जुड़ा हुआ रहता है ऐसे एवं एयम अयम शरीर शरीरे प्राणो युक्त ऐसे ही इस शरीर में प्राण भी युक्त हो प्राण मतलब यहां पर आत्मा जैसे रथ में घोड़ा जुड़ा हुआ रहता है ऐसे इस शरीर में ये आत्मा भी जुड़ा हुआ है आत्मा घोड़े की तरह से हो गया इस शरीर रथ की तरह से हो गया और आत्मा घोड़े की तरह से हो गया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 इस शरीर के रहते रहते जो दुख प्राप्त होता था जो पीछे कहा था अप्रिय की अपहति नहीं होती है तो इस उपजन को दुखदायक इस शरीर का स्मरण नहीं करता है यानी शरीर होता ही नहीं है उसका वहां पर तो दुख से तो छूट गया लेकिन सुख हमारे वहां पर हैं, वो कई गुना अधिक हैं, वो तो उपनिषदों में आता ही है लेकिन समझाने के लिए है।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 क्योंकि वो घट नहीं रहा है वैसा तो वहां घट ही नहीं सकता इसलिए इव को लेते हुए ये संगत लगेगा आगे यत्र ये आकाशम अनुविषणम चक्षु ये जो आकाश है जिसमें कि ये चक्षु फैला हुआ है अनुशक्त है लगा हुआ है आंखें सब तरफ देखती हैं उस तरह से सच चाक्षुष पुरुषो दर्शनाए चक्षु ये जो सब आकाश और इंद्रिया है मतलब प्रकृति है और इंद्रिया है तो स चाक्षु सब पुरुषा चाक्षुष वो पुरुष चक्षु से संबंधित है चक्षु वाला है और दर्शना है चक्षु और चक्षु उसके देखने के लिए है ये भेद बताया जा रहा है प्रकृति पुरुष में अथा यो जो इसमें जानता है इदम जिग्राणी स आत्मा जो ये जानता है कि मैं सुघू मैं सुघू ये जो इच्छा है जिसकी स आत्मा वो है आत्मा गंधा है ग्रहणम ये ग्रहण तो गंध के लिए है उसकी गंध के लिए उसको पूर्ति कराने के लिए है विभेद दर्शन किया जा रहा है अथा यो वेद इदम अभिव्याहराणी थी कि मैं ये बोलू ये इच्छा हुई जो ये इच्छा करता है कि मैं ये बोलू स आत्मा उसे आत्मा कहते हैं अभिव्याहारा वाक लेकिन बोलने के ये जो वाणी है ये तो बोलने के लिए है ये कर्मेन्द्रिय कहा गया अथ वेदा वेदम श्रणवानी थी स आत्मा जो ये सोचता है इच्छा करता है कि मैं सुनू वो आत्मा है और श्रवणा तो है जो ये सोचता है कि मैं ये मनन करू वो आत्मा है मनो अस्वम चक्षु और मन उसके दिव्य चक्षु हैं चक्षु हैं लेकिन दिव्य चक्षु हैं बाहर के चक्षु इसी तरह से सभी इंद्रियों की दृष्टि से सारे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 इसके लिए तस्मात तेषाम सर्वेच्च लोका आता सर्वे च सर्वाश्च लोकान आत्मौती सारे काम उसको मिल जाते हैं कामनाएं है पूर्ण हो जाती हैं सारे लोगों को प्राप्त कर लेता है सर्वाश्च कामान आपन सारे उसको प्राप्त हो जाते हैं वो प्राप्त कर लेता है वो प्राप्त हो जाते हैं और ये प्राप्त कर लेते हैं दो तरह से भाषाएं देखो तस्मात तेषाम सर्वे चो लोका सब लोग उसको प्राप्त हो जाते हैं लोका आप्ता लोक प्राप्त हो जाते हैं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 तेरहवा खंड श्यामा छबलम प्रपथ्य मूल में श्याम से श्याम मतलब काला निकृष्ट योनियों से शबलम थोड़ी सो अच्छी जो है चितकबरी मनोरंजक जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगी चीजें हैं अच्छा लगता है उसको प्राप्त होता हूँ तो तमोगुण से रजोगुण को प्राप्त होता हूँ बिल्कुल निकृष्ट दुखदायी स्थितियों से थोड़ी अच्छी स्थिति में प्राप्त होता हूँ जहां तरह तरह के रंग है जीवन रंगों से भरा होना चाहिए न विविध रंगों से भरा हुआ होता है तो जीवन अच्छा लगता है लोगों को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 हटा करके क्योंकि उसने ये दर्शन कर लिया कि मैं शाम से शबल और शबल से शाम इसी में चक्कर लगा रहा हूं और इसका कारण है मेरे पाप मेरी अविद्या झाड़ने तो तो में, में। थोड़ी सी देर में कर देता हूं ऐसे बिल्कुल झड़ जाते हैं वो तो जो की उसी में जुड़े हुए थे उसके लिए भारी हो रहे थे उसने झाड़ दिया तो झड़ जाएंगे वो पाप सारे हट जाएंगे हमारे से हम हटा सकते हैं उसको आसानी से हट जाएंगे एक उदाहरण दूसरा कहा चंद्र युव राहु और मुखा प्रमुच जैसे चंद्रमा राहु के मुख से छूट जाता है राहु पकड़ लेता है ना उसका चंद्रमा को तो ग्रसित कर लेता है राहु के तो राहू तो पृथ्वी को ले लेते हैं भाई पृथ्वी की छाया उस पे पड़ती है तो चंद्रमा का निकल लेता है और वो अंधेरे में चला जाता है तो जैसे वो उससे छूट करके निकल जाता है ऐसे जैसे कि राहू के मुख से निकल के आ गया हो चंद्रमा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 जो हमें नाम और रूप दिखाई देता है वो ब्रह्म तद अम्रितं वैं है तद अमृतम वह अमृत है स आत्मा व आत्मा है परमात्मा प्रजापते समाम समम प्रपत्ते मैं उस प्रजापति की सभा में घर में प्रवेश कर जाऊं प्राप्त कर लू यशो अहम भवामि मैं यश रूप हो जाऊं ब्राह्मणा नाम यश ब्राह्मणों का यश राजम यश है का यश और विषाम यश वैश्यों का यश ये जो सब, जो जो भी अच्छे कार्य करते हैं वो अहम अनुप्रापति मैं उसको प्राप्त कर लू सह अहम यश यशः मैं यशों का भी यश हो जाऊं यशों यशस्वियों में भी यशस्वी हो जाऊं श्वेतम अदत कम अदत मैं श्त से सफेद से पीलेपन से और अदत जो बिना दांत वाला है बिना दांत वाला होते हुए भी अदत कम मैं उसको खाने वाला हो जाऊं बिना दांत वाला हुआ भी होने भी खाने हो जाऊं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 तो ये जो कथा थी इसमें तो बोले ब्रह्मा ने प्रजापति को बताया था और प्रजापति मन वे प्रजापति ने मनु को बताया मनु प्रजाप्य मनु ने अन्य प्रजाओं को बताया आचार्य कुला वेदम अधित्य तो ऐसे जो प्रजाएं हैं वो आचार्य के कुल से वेद को पढ़ करके यथा विधानम गुरो कर्मातिशेषण अभी जैसा कि विधान है वो गुरु का आचार्य का कुल का वहां पर कर्मातिशेषण समस्त कर्मो को करता हुआ कुछ छोड़ना छोड़ता हुआ अभी कुटब अपने घर में वापस लौट करके आता है और शुचौ देशे शुद्ध स्थान में स्वाध्याय अधी आना स्वाध्याय को करता हुआ वेदादि शास्त्रों को पढ़ता हुआ मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ धार्मिकानदधत धार्मिकों को बनाता है अन्यों को भी धार्मिक बना देता है और आत्मनि सर्वेन्द्री प्रतिष्ठाप्या तो ये खुद तो सीख करके आया है अब दूसरों को भी सिखाता है ये परोपकार का कार्य परोप कार का भी वो करेगा ये आध्यात्मिक व्यक्ति तो अपने को आत्मनी सर्वेन्द्रिया प्रतिष्ठा है अपने अंदर सब इंद्रियों को समावेश करके यानी संयमित करके प्रत्याहार करके अहिंसन सर्वभूतानि और सब प्राणियों की हिंसा न करता हुआ किसी की भी हिंसा ना करता हुआ लेकिन किनको अन्यत्र तीर्थे तीर्थों को छोड़ करके तीर्थ यानी जो वेदादि शास्त्र है उसमें जो हिंसा बताई गई है उनको छोड़कर जो दुष्टों को नष्ट करना है वहां अहिंसा नहीं चलेगी अहिंसा का पालन कर रहा है सब प्राणियों के प्रति लेकिन अन्यत्र तीर्थे थे तीर्थों में तो हिंसा करेगा ही वो एक अहिंसा का वो योगदर्शन में आता है जाति देश काल समय आवाना छिन्नना सार्वभम महाव्रत के रूप में तो कोई व्रत ले, ले लेता है कि मैं तीर्थ में हिंसा नहीं करूंगा तीर्थ स्थल होते हैं ना बोले मंगलवार को मांस नहीं खाऊंगा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 उसको छोड़ करके यानी वेद विहित जो उचित दंड किसी को देना है वो तो दूंगा उसके अतिरिक्त अन्यायपूर्वक किसी को दुख नहीं दूंगा अन्यायपूर्वक हिंसा नहीं करूंगा यही तात्पर्य पर, हिंसा का सच्चा स्वरूप बतायाख हलू एवं परतयन वो इस प्रकार से परतता हुआ जीवन जीता हुआ यावद आयुषम ब्रह्मलोकम अभिसंपे जितनी आयु है उतने समय तक के लिए ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते यानी बम लोक की भी आयु है उसका भी समय है निश्चित समय है कि जो एक बार बार बात आती है ना कि वो लौट के नहीं आता है लौट के नहीं आता है हमेशा के लिए रह जाता है तो देखिए आगे का न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते वापस लौट के नहीं आता है लेकिन वापस लौट के कब तक नहीं आता है यावर आयुषम जब तक वो आयु है मुक्ति का काल है उसमें लौट करके नहीं आता है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 उस काल के बीच में ना आ सकता है न कोई उसका हस्तक्षेप मुक्ति के काल को पूरा करके ही आएगा जितने महापुरुष हैं वो यही बंधन में चलते चलते इतने अपने को श्रेष्ठ बना लेते हैं हमें लगता है जैसे कि ये मुक्ति से लौटे हुए हैं लेकिन मुक्ति से नहीं लौटते मुक्ति से तो लौट ही नहीं सकते तो यावद आयुषम ब्रह्म लोकम ये विशेष महत्वपूर्ण बात है सब जगह नहीं मिलता यावद आयुषम क्योंकि न च पुनरावर्त नुनरावर्त ये सारे वचन मिलते हैं तो मुक्ति के काल में लौट करके नहीं आता ये इसकी संगति है वैसे भी यही संगति लगाते हैं और यहां तो वचन भी हमारे को प्राप्त हो रहा है तो यह छोपनिषद समाप्त हो गया मुक्ति तक पहुंचा दिया कितनी परिचर्चा ब्रह्म की और ये सब इंद्र विरोचन की बात हो गई अब मूल बात वही है कि अनुविद्य भी पहले अन्वेषण करता है और फिर जानता है